है किसी भी जान तो तो तो तो ये ये तो वो भी हो जाएगा कोई तो समस्या नहीं तद तस्य तो तो तो करो पहले बताया बतायाद अवसानो बाधा ये भी बढ़िया चीज है।, है किसका निर्णय का होने से निर्णय के, निर्ने के निर्ने अंत तक अवसान तक होता है। जब निर्णय हो जाएगा निर्णय के हो जाने पर बाद समाप्त हो जाएगा शिवानंद रहता तो तो तो में में है बाद होता है अर्थात तो निर्णय के हो जाने पर बाद समाप्त हो जाता है ये अर्थात हो गई तस्वर्थ हम जल पवित और उसके लिए रक्षा के लिए किसके उस निर्णय के उस जान के रक्षा के लिए जल्द भी किया जाता है लेकिन हमको नहीं योगी के लिए नहीं <laughs> जल्प कभी भी योगी व्यक्ति करना नहीं चाहिए जो क्षेत्रीय व्यक्ति है जो साधारण व्यक्ति है वो अपने धर्म को रक्षा करने के लिए जल्द कर सकते हैं योगी व्यक्ति करेंगे तो दोषी तो बने बीतंडा से भी माताजी पक्ष को जो किसी को हराना है दुष्ट आत्मा है कोई उसको हराना है आपको तो उसके को बंद करने के लिए आप बीतंडा कर सकते हैं आप मतलब जो व्यक्ति बीतना कर सकता है तो काटना है और मेरे को प्रतिज्ञा तेरे वाक्य को काटना है बस वो तो उसका बोलने को नहीं देना रोक लेना उनके तो तो तो पर वो तो बात हो जाएगी यदि हमारा पक्ष हो गया ना ये बात हो गई हमारा पक्ष है कि हमने हिंदू धर्म को जागरण करना हिंदू धर्म को रखना दूसरे के दूसरे धर्म को उसमें कम ही वो बता रहा है हमको तो उनके पक्ष को खंडन करेंगे कि आपके धर्म गलत है हमारे धर्म में सही है ये बात हो गया ना बातचीत चलेगी इसमें जो दुष्कर्म जैसे मान लो कि क्लास में सामान्य ले लो क्लास में कोई एक धार्मिक छात्र आ गए ठीक है वो अनुरोध बताना चाहता है ठीक है जो कि सुनना नहीं है तो हमको क्या करेंगे हमने उसके मुंह को बंद करेंगे जैसे भी जैसे भी मुंह को बंद करना पड़ेगा नहीं तो सारी बिगड़ जाएगा स्थिति तो ये मुँह मुँह बंद करना ये होगी बितंडा मतलब उसके बाद सबके भी हो तब ये यहाँ पर तेरे को नहीं बोलना तो उसका मुँह बंद करवानी है यहाँ तक कि बितंडा हो तो इस प्रकार से बितंडा भी व्यवहार किया जाता है सामान्य आकार में और हेतु को सुनना नहीं भाई वो आपका अधिकारी नहीं यहाँ पर बोल लेगा कि बंद करो आप तो ये भी बीतंडा हो जाएगा और कहीं भी प्रकार से बीतंडा व्यवहार किया जा सकता है तो परंतु हमने बीतंडा को जानने के सामर्थ्य रखे ना हमको बीतंडा नहीं करना कभी भी तो ये योगाभ्यासी के लिए तो उचित नहीं है योगी के लिए ये उचित नहीं है तो जड़प बित के माध्यम से जल्प बीतंडा के माध्यम से भी निर्णय लिया जा सकता है ये बताना चाहते हैं तो ये तो तो तर्क की ये जो तर्क है हाँ, हाँ, ये वे जो तर्क है और ये क्या कहता है तर्क निर्णय लोक यात्रा बहनाई थी ये तर्क और निर्णय दोनों दो ये गाड़ी के दो पहले के समान हैं ये तर्क से और निर्णय से दो पैर के समान है गाड़ी के दो चक्के के समान है दो पहले के दो पहले के समान है ठीक है तो लोक व्यवहार में चलता है ऐसे सब वाहन के समान है लोकयात्रा करते हैं उद्दिष पृथक उठी सो अय तो निर्णय ये जो निर्णय इसलिए ये जो निर्णय प्रमेय अंतर्गत प्रमे अंतर्भूत एवं पृथक उद्दिष्टी इसलिए सो पृथक आकार अग्रे नाम अग्रेद वादक खलुद्ध साधना अवसान वाक्य समूह पृथक उद्देश्य उपलक्षा उपलक्षित उपलक्षा या तो वाक्यक है ठीक है फिर आगे वाक्य पूरा होगा उपलक्षी व्यवहार हो जाए भगवती तो बाद खलू नाना बाद, बाद क्या पहले आपको समझ में आया बाद क्या चीज होता है सत्य को तत्वज्ञान तो को कि सत्य को स्वीकार कराने के कर, करनी कराने के लिए दो पक्ष में दो से अधिक पक्षों में बातचीत होना उसमें सत्य सिद्धांत किया है उसको निरूपण करना ठीक है पंच भाव के माध्यम से तर्क से प्रमाणु से इसको सिद्ध करें कि हमारे जो सिद्धांत है ये है और ये उचित है तो ये जो बातचीत चलता है उसके विषय में बताते हैं बात इसको कहते हैं बात ठीक है तो अभी बात क्या बताना चाहते हैं बात जो है खलो ख बाद में निश्चय से अनेक वक्ता होते हैं नाना प्रवक्ता प्रवक्तक ठीक है ये हो गया एक एक कैरेक्टर हो गया कि बाद में निश्चय रूप से अनेक वक्ता होते हैं अनेक मतलब एक से दो एक नहीं चलेगा बाद में दो व्यक्ति होना चाहिए यदि एक भी आपके लिए भी हमने बात करते हैं निर्णय निरध्यासन करते हैं तब भी एक शब्द पक्ष दूसरे पक्ष रहता है मन में कि ये मेरे विचार हैं ये शास्त्र के विचार है दो पक्ष से जो टकराव हो ठीक है बात चलेगी तो निरध्यासन करते हैं बाकी समय में भी जो भी बात होगा उसे तो दो पक्ष कम से कम रहना चाहिए दो पक्ष दो वक्ता प्रवक्ता ठीक है वक्ताओं क्या बताते हैं वादी प्रतिवादी पक्ष प्रतिपक्ष वादी मतलब व्यक्ति हो गया वादी प्रतिवादी पक्ष प्रतिपक्ष आपने सिद्धांत और तो सामने वाले का सिद्धांत ऐसे रहेगा तो ये बता दिए बाद में निश्चय से आने का प्रवक्ता होते हैं प्रवक्तित्व का फिर बता दिए प्रत्येक वक्ता ठीक है प्रति अधिकरण साधन हो प्रत्येक वक्ता किसी एक सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए हाँ साधन हो और सिद्ध करने के लिए प्रवृत्ति होते होते हैं ठीक है फिर क्या करते हैं अंत में अंत में उनमें से किसी एक का निर्णय हो निर्णय होगा जिससे बात की समाप्ति हो जाएगा अवसान हो जाएगा निर्णय हो जाएगा निर्णय अवसान तो जब निर्णय हो जाएगा तब अवसान हो जाएगा प्रति अधिकरण अधिकरण साधनों अंत हाँ, हाँ, हाँ। अन्यतरा अन्यतरा अधिकरण निर्णय बाद निर्णय अवसान यदि एक पक्ष दो पक्ष हो गए ना तो किसी एक सिद्धांत को सिद्ध करने में प्रवृत्ति होते हैं होते हो और अंत में उसमें से किसी एक का निर्णय हो जाए एक निर्णय हो जाएगा जिसमें बाद की समाप्ति हो जाता है ठीक है तो वो कैसा होता है वाक्य समूह पृथक वाक्य बा, समूह पृथक उदिष्ट उपलक्षणार्थम ऐसे जो वाक्य समूह रूपी जो वाक्य का जो ज्ञान मात्र से वाक्य समूह जो है जो बाकी समूह मतलब जो बात कई सारे बातचीत होगा उसमें जान होगा किसी विषय के विषय संबंधित जान होगा उस वाक्य समूह के लिए पृथक रूप से कथन क्या है बात को उस वाक्य समूह बाद मतलब बातचीत होना ये जो वाक्य समूह है ना वही बात है मैं कुछ बोलूँगा वो कुछ बोलेगा वो, वो मैं वो ये कुछ बोलेगा तो वो कुछ बोलेगा ये जो वाक्य समूह रहेगा वो बात को यहाँ बताना चाहते हैं वाक्य समूह पृथक उद्दिष्टा ये पृथक पृथक रूप में बताना ये ही बात का लक्षण है लक्षण आता लक्षणार्थ इसके लिए बात का आवश्यकता है यहाँ पर बाग्य का कथन कहा गया है इसमें ठीक है आगे बता रहे हैं उपलक्षित नाम वो बात के जो जान समूह होगा जो जान मिलेगा उसमें जो कथन मात्र से जान समूह मिलेगा उसको जान समूह से युक्त उपलक्षण व्यवहार तत्व जाना होती उस वाक्य समूह से वाक्य जान स्वरूप से जो युक्त होके जो रूप में व्यवहार क्या जाएगा क्यों जान, नहीं? जान के साथ व्यवहार की जान रहेगी व्यवहार रहेगा तब तो तब तो जाना जान के लिए ही ये समर्थ हो तो जाता है पदार्थ समझ में आ गई उपलक्षित उपलक्षित हाँ उपलक्षित मतलब हो? उस बाद के जो उपलक्षित है क्या उपलक्षित तो होगा ज्ञान है उपलक्षित होगा वह हाँ व्यवहार रूप में आएगा तब वो तब तप्त तो जान के तप्त तो जान के लिए समर्थ हो जाएगा तब तप्त जान आए भगवती तप्त जान के लिए खड़े हो जाएगा होता है तप्त जान के लिए होता है कौन बाद तप्त जान के लिए खड़े हो जाता है अर्थात तप्त जान से युद्ध हो जाता है समर्थ हो जाता है तप्त जान के समझ में आ गई तो इसका अर्थ क्या होगी कुल मिला इस वाक्य का बाद किसको कहेंगे जी हाँ हाँ बाद का परिसमाप्ति निर्णय में होगा तो बाद में आने के व्यक्ति रहते हुए दो सिद्धांत को एक दूसरे सिद्धांत में एक सिद्धांत को निर्णय में लाएंगे एक को समाप्ति करेंगे एक सिद्धांत में खड़े रहेंगे तो वो हो जाएगा बाद ठीक है और कई सारे ज्ञान तो, रहेगा उसमें कई सारे हेतु कई सारे दृष्टान्त ये सब रहेगा इसमें ये चौथे अध्याय के सूत्र है दूसरे आदि के तो बता रहे हैं तद विशेषो जल पर तत्व वही बात है जो इस बाद से ही विशेष रूप से विशेष मतलब विशेष विशेष इस जल इसी बाद में से ही जो भिन्न विशेष मतलब यहाँ पर भिन्नता लेंगे सामान्य विशेष है ना ऐसे ये सामान विशेष या भिन्नता लेंगे विशेषता को लेंगे इससे बाद से जो विशेष है भिन्न है वो जल्प और भितंडा है तो जल्प बीतंडा जो तब तो आयो, तब तो कि तप्त अध्यवसान आए तत्व के निर्णय के लिए अवसान करने के लिए तत्व तो के निर्णय करने के लिए और उसके रक्षा के लिए होते हैं बाद हर समय जल्प को और भितंडा के तत्व से तत्व तो के निर्णय करने के लिए होगा और तत्व की रक्षा करने के लिए और वास्तविक करने के लिए होता बाद इस बाशेष तो है को बीत से ठीक है जल्प बीतंडे बता दे जल को में से भिन्न जो है बाद वह तत्व का निर्णय करने के लिए तप्त को रक्षा करने के लिए होते हैं समूह नागरिक संरक्षणार्थम और तत्व अध्य, अध्यवसायसाय तो के लिए और संरक्षण करने के लिए ये होता है समूह आगे अध्यवसाय अध्यवसाय उसको सिद्ध करने के लिए तत्व जानको तप्त को उसको निर्णय लेने के लिए बार-बार अधिक बार तो समझ में में आ किसको कहते हैं संक्षिप्त रूप भाषा इति तो, तो, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका निग्रह स्थानीभ्य पृथक उदिष्टा भविष्यति, भविष्य भविष्य ये हो जाएगा आपका से से तो बता रहे हैं कि निग्रस्थान से से पृथक रूप से पृथक उद्दिष हेत्वाभ्यास से जो पृथक रूप से उद्दिष कथित हेत्वाभ्यास के बाद में भी प्रयुक्त तो हो जाएगा ठीक है चौदन यहाँ प्रयुक्त करने योग्य होने से प्रयोग करने योग्य होंगे क्या जल्प बीत में निग्रह स्थान होते हैं जल्प बिथा बीतंडा बीतंडा हो तो जल्प बीतंडा से युक्त कथाओं में से भी निग्रह होते हैं निग्रस्थान होता है हर जाना हाँ हर जाना मतलब हर हर जाना तो वो क्या होता है निग्रह ये स से हो कि जल्द से हो कि बीतंडा से हो इस कारण से ये हार जाए ये बीतंडा जो है निग्रह स्थान होता है तो बताने से पृथक उदिष्टा उसको पृथक हार गया है रूप पुर्थ से उद्दिष्ट किया गया है कथित किया गया है क्योंकि हेत्वाभ्यास होगा ना होगा क्या लिखा हेत्वाभाषा वादे त्वाभास के बाद में बाद में भी बाद में तो ये बात बता रहे हैं तो हैंस और बाद में भी प्रयुक्त करने योग्य होंगे ठीक है फिर बता दिए कि जड़प ये होंगे यहाँ तक हो गए जड़प बीतंड तो निग्रस्थान आनी और जड़पुर बीतंड आने भी निग्रह स्थान होता हैभ्यास के में भी निग्रस्थान का सिद्ध होता है बाद में जब हेतु अभ्यास कर देंगे से बात चल रहा है जी उसमें से यदि आपने हेतु सही नहीं दिए आपका हेतु हेत्वाभ्यास हो जाएगा उसमें यदि हेतु सही नहीं देंगे आपने हेतु हो जाएगा तब भी निग्रस्त आ जाएंगे आपका हेतु गलत है आप हार गए आपके सिद्धांत गलत है एक हो गया दूसरे की जल पर पीतंडा में भी निग्रस्थान को प्राप्त होता है तो जल को पीतंडा में तो निग्र स्थान होता है जाति का फिर छल जातील जाती निग्रह स्थान पृथक उपदेशों उपलक्षणार्थम छल जातीय निग्रह स्थान के पृथक उपदेश के उपदेश के उपलक्षण उसके स्वरूप को जान हेतु ही किए जाते हैं छल जाति निग्रह स्थान तीनों चीजें न ये तीनों का उपदेश उसके अपने अपने स्वरूप को जानने के लिए कहा जाता है उसके तो लक्षणों को जानने के लिए यहाँ पर कहते हैं ये पृथक वचन एक चीज ही नहीं है ये अलग अलग चीज को जानने के लिए अलग अलग रूप में बताया जाता है उपलक्ष्य हो गया समझ में आगे ना जाती तो है उपलक्षणार्थम उपलक्षण करने के लिए उसको लक्षित करने के लिए गुणों को पुर पदार्थों तो के तो स्वरूप को बताने के लिए स्वरूप को बताने के लिए यहाँ पर उद्देश्य क्या हुँ। हुँ। उनर, आ, क्या है क्या लिखा है तो बता रहे कि जो उपलक्षितान स्वाक्य परिवर्तन छल जाति जो जान जो छल जाति निग्रह है ठीक है उसको प्रयोग जान स्वरूप वाले छल जाति निग्रह का प्रयोग प्रयोग अपने वाक्य में स्वपक्ष में स्वपक्ष की सिद्धि में स्व पक्ष के सिद्धि में स्ववाक्य अपने वाक्य में स्वपक्ष की सिद्धि में वर्जित रखना परिवर्जनम वर्जित रखना नहीं करना तथा तो प्रतिपक्षी में अर्थात तो सामने वाले के पक्ष में जो छल आदि करता है उसके प्रयोग पक्ष में प्रयोग कर देना तो उस जो अध्यक्ष से संकेत कर तो तो हो गया छल जाति निगम नाम पर वाक्य प्रयोग ये वाक्य हो गया तो हम ये जो समझ में आ रहा है कि जान स्वरूप उपलक्षी उपलक्षी उपलक्षिताना ये कौन है उपलक्षिता जो कोई एक व्यक्ति होगा न्यायाधीश होगा जब वाक्य वार्ता चलती है वादी चलती है तब तो वो क्या होगा उसमें अपने वाक्य में आपने जो पक्ष है जो छव जाति निग्रह का प्रयोग करते हैं कोई तो व्यक्ति छव जाति निग्रह का प्रयोग करता एक पाती होगा अच्छी व्यक्ति होगा एक पक्ष होगा एक कोई भी छव जाति करेगा जो निग्रह को प्राप्त कर सकता है तो इस जगह दोनों प्रयोग के वाक्यों में स्वपक्ष की सिद्धि में अपने पक्ष की सिद्धि करेंगे और जो सामने वाला पक्ष है, पक्ष हैं स्वपक्ष की सिद्धि में अपने वाक्य में और वर्जित रखता है किसको? जो, जो आ, सामने वाला पक्षी ठीक है प्रतिपक्षी इन दोनों का जो छल आदि करता है वो तो प्रयोग करता हो तो तब क्या होता है इसमें जो, जो अध्यक्ष होगा उसके जो न्यायाधीश होगा वो क्या करेगा वो संकेत कर सकता है कि प्रतिपक्षी से प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपने छल आदि का प्रयोग क्यों किया ऐसे पूछ सकते हैं तो ये बताना है कि जो उपलक्षिताना और के ये बताना चाहते हैं इसमें एक न्यायाधीश अभी क्या चल तो, रहा है विषय क्या चल रहा है आपको पता चल रहा है ना विषय विषय बताना चाहते हैं चल जाते पृथक पृथक वचन क्यों तो पृथक पृथक वचन बाद में क्यों चलता है ये पृथक वचन क्यों चलता है ये अलग अलग उद्देश्य क्या है किस है ये बताना चाहते हैं Osionfish. तो यहाँ पर बताना चाहते हैं कि छल जाति निग्रस्थान करने वाला व्यक्ति सामने आएगा और एक न्यायाधीश है एक बादी व्यक्ति है तो बादी व्यक्ति क्या करता है जान के बुद्धि के आधार पर ठीक है बुद्धि के आधार पर छल जाति निग्रस्थान करने वाले व्यक्तियों को रोकता है और अपने वाक्य को सिद्ध करता है तो ये सिद्ध करने के जब करेगा तब जो वादी वाला व्यक्ति है जो न्यायाधीश व्यक्ति होगा वो उसको बताएगा आपने तो छल किए छल पूछेगा आपने छल क्यों किया? कि बात जाति क्यों किए कि बात तो ये बता कि उसको निग्रह में पहुँचा देता है कि आप हार गए अब छल के इसलिए आप हार गए ये बताना चाहते हैं यहाँ पर ठीक है तो जिससे ऊपर में बता दिया ना कि छल जाति निग्रह को पृथक उपदेश इसलिए कह जाता है कि ये जो उपदेश ये जो उपर, अलग अलग बताया गया किस लिए कि अपने वाक्य को अपने वाक्य को मजबूत करने के लिए और जो पर वाक्य को वर्जन करने के लिए जो छल जाति निग्रह में खड़े हैं तो उसको पर को वर्जन करने के लिए करते हुए ये निग्रह स्थान का प्रयुक्त होगा ये बात आएगी इसमें ठीक है चलो आगे फिर इसको सोच ला आगे चलो परेणा प्रेणा प्रेणा क्या हो गया प्रयुज्यम सुलभ समाधि समाधान कर सकता है मतलब तो ये सुलभ समाधि ये समाधान करना समाधि थी समाधान तो सुलभ सरल रूप से समाधान कर सकते हैं कौन जो प्रतिपक्षी है जो सामने वाला पक्षी के द्वारा प्रयुक्त की जा जाने जानते हुए जब भी सामने वाला पक्षी है क्या जाति कर रहा है क्या छल कर रहा है वो जानेंगे हमने ठीक है तो जाते हैं जो जाते हैं परेण प्रयुक्त माना जो प्रतिवादी व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति है पर है ना जो दूसरे व्यक्ति पर व्यक्ति है पर पक्षी है प्रतिपक्षी है सामने वाला पक्षी है उसके द्वारा जो प्रयुक्त तो किया गया प्रयुक्त जो मानाया प्रयुक्त तो किए कि उसको जानते हुए जानते हुए जाति जो पहला जो जाति जाति का सुलभ सरल रूप से समाधान कर सकते हैं और स्वयं जाति रहित होते हुए समाधि का स्वयं स्वयं चुक वो सुकर को प्रयोग कर लेता है वो जाति शुद्ध हो जाता है सुकर मतलब अच्छे सरल सुंदर ठीक है सुकर मतलब सरल सुंदर करने योग्य हो जाता है प्रयोग कर लेता है समझ में आ गया है? कि प्रतिपक्ष के द्वारा वो जाति के भूमिका बता रहे कि परे ना जो दूसरे प्रतिपक्षीवादी है सामने वाला जो बाती है उसको उसके ऊपर उसके द्वारा प्रतिपक्ष के द्वारा प्रयुक्त तो की गई वो जानते हुए यहाँ सुलभ है जानते हुए ठीक है समझ में आगे तो जाति उसके सामने वाला को पक्ष को जानते हुए और जाति का सुलभ सरल रूप में समाधान कर लेता है और स्वयं को भी सुखर प्रयोग स्वयं को जिता देता है स्वयं को सुध पवित्र बना देता है समाधि इति समाधि समाधान कर देता है अपने पक्ष को और दूसरे और स्वयं समाधान किसका दूसरे पक्ष को जाति वाला बोल के समाधान करता है ये समाधि दूसरे पक्ष के चलेगा अच्छे प्रकार से समाधि थे सुलभ समाध है समाधि विशेष विशेषण है आए समझ में सामने वाला पक्ष जो है वो जो जाति छल जाति करता है उसको तो रोकता है ठीक उसको जानता है कहीं जान उसको रोकवा जाता है और अपने पक्ष को सुंदर बना देता है कौन बाधी बना देती जाति हाँ, जा, के विषय में शब्द है, पर है। पर ना जाने के लिए ये तो जाति का परिभाषा क्या है वो तो जी आएगा जाति का प्रयास आएगा यहाँ अभी भी आएगा परंतु यहाँ जाति जाति होता है कि किसी एक कि जो जैसे होता है ना पार्सलिटी मतलब स्वार्थ को लेते हुए कार्य करना इस प्रकार से कुछ होगा भूल जा रहा जाना अभी हाँ मतलब अपने जो रागात्मक बंधन से मोह से लगाते हुए करेगा ऐसे कुछ होगा आगे ना जो भी एक दोषयुक्त वार्ता है ठीक है देखेंगे प्रमाण आदि से ठीक है प्रमाण आदि भी पदार्थ विभज्य माना तो प्रमाणों से विभक्त होती है होते भी, होते सर्व सर्व कर्म सर्व क्या हो गया इति प्रमाण है है वो वाली होती है। तो दीपक उपाय तो दीपक के समान सभी विद्याओं का प्रकाशक ठीक है ये चलिए में बता दे सर्व कर्मणान सब कर्मों का कर्म सर्वकर्मा रूप है कौन प्रमाण दीपक प्रमाण चलो जो भी है प्रकाश जो सभी विद्या प्रकाशित करता है तो सभी धर्मों का आश्रय है आश्रय सर्वधर्मान सभी धर्मों का आश्रय है और क्या है प्रकृतिता ऐसे ना विद्या जो विद्योपदेश विद्या के जो उपदेश है वो प्रकरण में व्याख्या की गई है अर्थात जो कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है ना ये शास्त्र न्याय दर्शन के शास्त्र के विषय में चर्चा कहाँ होता है अर्थशास्त्र में कौटिल्य जो अर्थशास्त्र में जो अनवी की विद्या हुआ बताया था ना वो बात बता रहे हैं कि ये विद्या ऐसे हैं कि जो कि दीपक के समान सभी विद्याओं को प्रकाशित कर लेता है जहाँ भी चाहे वहाँ प्रयोग करके प्रकाशित कर लेंगे अभी सभी कर्मों का उपाय भी उपाय रूप है उसका साधन रूप है किसी भी कर्म करेंगे तो इसको साधन रूप से हम कर सकते हैं और सभी धर्मों का भी आश्रय किसी विषय के धर्म विशेष को जानना चाहेंगे उसके विशेषता को जानना चाहेंगे तो भी उसका आश्रय ही न्याय अनु विद्या ये विशेषता बता रहे जो कि आपका विद्या उपदेश विद्या के उपदेश वाला प्रकरण में आया हुआ है कौतूल्य शास्त्र में समझ में आगे ये परिसमाप्ति करते हुए बताएं hmm. तत्व अध्यय वेदीत आध्यात्मिक ये अब ये आपका अंतिम हो गया सारे हो गए ना सोलह पदार्थ का परिचय ना रह गया कुछ जाति जाति जाति जाति जाति को में हमने का का का बात नहीं बताया इसमें है सूत्र आया जाति का? जाति क्या है पढ़ो जाति से समझ में आगे जो हेतु से खंडित हो जाता है साधन में से कि मैं ना में से खंडित हो जाएगा हेतु से तब तो वो उसको जाति कहेंगे मतलब वो आपका जो आधार है क्या है आ, जो हेतु है वो हेतु ही गलत होगा तब तो वो उसमें जाति कहा जाएगा गलत हेतु देकर प्रवेश करेगा तो उसका प्रतिज्ञा रहेगी हेतु गलत रहेगी तो अभी हमारे प्रमाण प्रम्या संशय प्रयोजन दृष्टान सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय बाद अभी कुछ बता दिए जल पर तो अभ्यास में भी हेतु का गलत बता दिए छल जाति निग्रस्थान ये कुल मिला के थोड़ी थोड़ी संकेत करते हुए समाप्त करिए तो ये अब अंत में बताना चाहते हैं उससे ये सोलह पदार्थों के तप्त तो ज्ञान से सिद्धि होता है ये बताए सूत्र में तो उसको सूत्र में व्याख्याकार भाष्यकार बताते हैं अभी तद इधम तप्त जानम तप्त ज्ञानम निशेष अधिगम अधिगम च यथा विद्या यथा विद्यम वेदितव्यम जो जो वह यह जो तत्व ज्ञान है तत्व ज्ञान और उससे जो मुख्य की प्राप्ति प्रत्येक विद्याओं का ठीक है निशेष सा, सा, साधिगमश सा, जो प्रत्येक विद्याओं का अपने अपने जैसा जैसा प्रयोजन होता है यथा विद्या वेदितव्यम इस प्रकार से जानना चाहिए अर्थात जो भी विषय है, जिस तो तो विषय तो तो में हम तत्व ज्ञान करना चाहते हैं है जी? जो पढ़ेगा तो सभी विषय में सबको तत्व तो ज्ञान करना है सोलह पदार्थ के माध्यम से ये केवल ब्राह्मण के लिए तो नहीं है ना सभी के लिए अलग अलग है ना हाँ होगा होगा की प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति उस विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या से जो विद्या होगा, हाँ। एक एक विद्या होगा, विद्या के वो को सिद्ध होता है तो इस प्रकार से जान लेना चाहिए तथा के की बात है तो जो भी बोलो कि आपने प्रतिज्ञा बोलो जो भी बोलो किसी विषय को जब जानने के लिए हमने ये न्याय विद्या को लगाना होगा और सभी में ये शब्दों का प्रयोग रहेगी प्रमाण भी चाहिए प्रमेय तो जानने हो वस्तु के हिस्सा तो रहे हैं तो जो भी वस्तु को जानने के लिए चाहेगा तो इस व्यवहार की जो जो हमने जाने उसका तो प्रयोग रहेगा ब्राह्मण के लिए भी दोषों को निवारण करने के लिए वो भी कहाँ पर छल हो रहा है क्या हितभ्यास हो रहा है क्या दोष हो रहा है वो देखेगा मैं में आ गया कि मैं जीत गया तो सभी में तो बातचीत चलता है ना किसी भी विषय में तो वैसे के लिए भी अलग होता है और सभी के लिए होता है तो जिस विषय में आप जानने के लिए चाहेंगे उस विषय तब तो जान बन जाएगा ठीक है मैं आपको जी तो उसके जानना पड़ेगा नहीं उसको जानने के लिए तो प्रमेय को जानने के लिए बाकी पदार्थ भी चाहिए एक दूसरे परिपूरक है प्रमेय को जानने के लिए प्रमाण चाहिए प्रमेय को जानने के लिए संशय भी जानना चाहिए सभी को तो जानना पड़ेगा संशय बिना अपने प्रमेय को जान नहीं सकते किसी विषय को जानना हो पहले संशय उत्पन्न करेगा पहले बता दिए और संशय उत्पन्न करके उसको सिद्ध करने के लिए बाद चलेगी तो बाद में ये ये सब दोष आएगा ये सब बता रहे हैं सर इसीलिए तो बता रहे ये सोलह तत्वों को आप जानेंगे सारे को कुल 16 16 तत्व को जानना ही पड़ेगा आपको व्यवहार के रूप में तब किसी भी विषय विषय में होगा। अभी कोई भी हो सकता है अभी सारे विषय में जब तत्व ज्ञान हो जाएगा तब वो प्रमेय का कंप्लीट होगा प्रमेय का विषय कम्प्लीट होगा तब तब मुक्ति हो, <laughs> हो, हो जाएगी ठीक <laughs> है तो सभी शास्त्र ही पढ़ेंगे मुख्य चीज़ होगा कि हमने ये सोलह तत्वों को अच्छे प्रकार से जानना पड़ेगा व्यवहार के रूप में जानना होगा ये बताना चाहते हैं यहाँ पर पंक्ति ये बताना चाहते हैं कि तत्व तत्वज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है परंतु तत्व तत्वज्ञानम निशेषम अधिगमाश्च यथा विधि जिस प्रकार से विधि है जो जो जिस वस्तु को जानना चाहिए उस विषय में विधि के अनुसार में जान लेना चाहिए अर्थात जो विषय को जिसको चाहिए उस विषय में तत्वज्ञान होगा उस विषय में मुक्ति हो जाएगा तो उस विषय से संतारहित हो जाएगा ठीक है ऐसा तो नहीं हाँ हाँ में वो, तो वो सुझाएगी नहीं तो विषय तो नहीं। नहीं। तो का, का प्रमेय हुआ ना सारे विषय को प्रमेय करो तो मुक्ति मिल जाएगी बारह प्रमेय है चलो उतनी भी कर लो बारह प्रमेय कर देंगे तभी मुक्ति हो जाएगा इस विधि से इन सभी को लेते हुए विवाद को लेते हुए बारह प्रेमियों को सीधा कर लो तभी मुक्ति हो जाएगा आत्मा हो सारे को जाने तब भी हो जाएगा चल आगे बता रहे अध्यात्म विद्या विद्यायम आत्मा आदि तब तो जानम तत्व तो, तो बताए ये जो शास्त्र जो शास्त्र हम पढ़ रहे हैं अभी ये शास्त्र में तो आध्यात्मिक विद्याओं आध्यात्मिक विद्या में जो आत्मादि पदार्थ प्रमेय में आएगा आत्मादि पदार्थ यथार्थ जान करना ही तत्व तो ज्ञान है शास्त्र तो हाँ इस शास्त्र में आत्मादि पदार्थों को बोध करना ही तत्व तो ज्ञान बताया जा रहा है थीकुणू? तो आत्मादि आध्यात्मिक विद्या में तो आत्मादि पदार्थों का यथार्थ जान करना ही ठीक है नत्मा तत्व तो जानम तत्व जानम उस यथार्थ जान करना पहले तत्व जान यथार्थ जान करना दूसरे में परिभाषा हो जाएगा तत्व जान ठीक है है है तो यथार्थ करना ही तो जान है। फिर के के होता का अर्थ धूंगा था ना बोल के निश्लेष किसको कहते हैं मैंने लिखा हो कहीं मेरे ध्यान नहीं आ रहा है करें अगले? हाँ जी वो तो बता दी यहाँ पर मेरे शब्द का अर्थ व्याकरण के दृष्टि शब्द का अर्थ रहता हमें तो निश्चे को बता दिया निश्लेष अधिकम अपनी प्राप्ति ही अपवर्ग की प्राप्ति है मतलब सब पदार्थ को जान लेना ऐसे कुछ होगा है अपवर्गी है। अच्छा छोड़े जो है हैं बाकी तो सहायक होंगे प्रमेय को जानने के लिए सहायक सुनाएंगे ये भी जानने योग्य पदार्थ है जो इसलिए बार बार बताया ना कि इससे हमने प्रमेय को जानेंगे जाने को जानते हैं सिद्ध कराते हैं और ये भी पदार्थ तो तो है तो चल चलो उस वस्तु को उसको जानने योग्य वस्तु जो आप बता रहे दृप्य आकार में वो गुब्बारा को जानो वही तब तो जान होना पड़ेगा इसके लिए चलिए वो तो कुल हो नहीं वो तो शास्त्र बता दिया पूर्ण रूप में कोई भी नहीं जान सकता <laughs> स्वर्ग को में कोई नहीं जान सकता ना जीव प्रकृति पुनर में कोई भी नहीं जान सकता तो कैसे मुक्ति होगी तो कट अभी वही तो बात कर कितनी जानना चाहिए वही तो चर्चा हो रही था हम फिर प्रतिज्ञा को हट गए हमारा प्रतिज्ञा था न्याय दर्शन में वाक्य बात करके ना तो फल जाते हैं हमने पहले बताया कि इस की प्रकृति देखो जानने से मुक्ति हो जाएगी हमने बताया इसको जानते हैं तो यहाँ पर ही हेतु अभ्यास है हम सब जानते हैं ब्रह यहाँ पर हेत्वाभ्यास होगी हम जानते नहीं हाँ हम पूरा जानते हैं अभी आप क्या जानते हैं शाब्दिक रूप में जानते हैं ताप्तिक रूप में जानते नहीं जो तात्विक रूप में जानते नहीं यहाँ पर हाँ अब जितने चाहिए उतने तो फिर विभाजन हो जाएगा ना वो बाकी गलत हो जाएगा चले और कुछ अंका मन समझ में आया कि नहीं सम्झें। जो समझ में आया था कि पूछ लेना तो। तो।